तो तर्क संग्रह में गुण लक्षण नामक प्रकरण चल रहा है इसमें बुद्धि नामक जो गुण है इस पर चर्चा प्रारंभ हुई कल बुद्धि का लक्षण करते हुए बताया गया सर्व व्यवहार, हेतु गुणो बुद्धि तो सारे व्यवहारों का कारणभूत जो गुण है उसे कहा गया बुद्धि उसे ही कहा जाता है ज्ञान भी तर्कशास्त्र में बुद्धि और ज्ञान ये दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं और इस ज्ञान के अवान्तर दो प्रकार हैं एक स्मृति और दूसरा अनुभव संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को कहा गया स्मृति और अनुभव कहा गया स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव उस अनुभव के दो भेद बताए गए एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव ऐसे दो प्रकार का जो ज्ञान का अनुभवात्मक एक भेद है उस उसके ये दो प्रकार हैं अनुभव के दो प्रकार हुए अब यथार्थ अनुभव किसको कहा जाएगा तो यथार्थ अनुभव का लक्षण करते हैं तदवती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ तदवती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ इसमें तत्शब्द से ग्रहण करना है रज्जू को रजुत्व को तत्शब्द से रजुत्व को लीजिए और तदवत कहने से रजुत्वती वो कौन रज्जू? तो तथ है रजुत्व और तदवत कहा जाएगा रज्जू को तथ है घटत्व तद्वत है घट यानी तत्शब्द धर्म को बताता है जैसे घट का धर्म है घटत्व तो तत्शब्द से घटत्व को लेंगे तो तद्वान कौन हो जाएगा घट गट। घटत्वान घट गट। ऐसे रजुत्व तत्शब्द का अर्थ होगा तो रजुत्वती रज्जू तो शब्द बताता है धर्म को असाधारण धर्म को और तदवत शब्द बताता है धर्मवान को धर्मी को और तदवत शब्द का सप्तमी का एक वचन है तद्वती तद्वती रस्व ना वो सप्तमी का एक वचन है सप्तमी का एक वचन क्या होता है प्रत्यय मूल प्रत्यय का स्वरूप क्या है सप्तमी के एक वचन घी रस्व या दीर्घ रस्व गी में ग की गज्ञा होगी कौन से सूत्र से लशक और लोप होगा उसका जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है तस्य लोप सूत्र से का लोप हुआ तो बचा क्या ई तो तदवत शब्द है और आगे ई है तदवत तो हल है और आगे ई है तदवत शब्द प्रातिपदिक है तदवत इस प्राति इसकी प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होगी कृत तद्धित समासस् क्या मान करके होगी समास मान करके या तद्ध, तद्धितांत मान करके या कृदंत मान करके वो तीन की करता है कृदंत तद्धितांत और समास इनकी प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासास् सूत्र से होती है तो ये कृदंत है कि तद्धितांत है तद्वत शब्द तो तद्धित है तद्धित एक प्रत्यय होता हैं कृत भी प्रत्यय है। प्रत्य होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं धातु से और तद्धित प्रत्यय होते हैं सुबंत से या प्रातिपदिक से है ना तद्धित प्रत्यय की प्रकृति रहेगा या तो सुबंत या तो प्रातिपदिक और कृत प्रत्यय की प्रकृति होगा धातु यहाँ शब्द से मतुप प्रत्यय होकर के तदवत शब्द बना है प्रत्यय तद्धित है मतुप के म को व हो जाता है तो तद्वत बन जाता है मतुप का मत रहता है ऊ की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है प की हलंते से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है तो मतुप का बचेगा मत और मत में भी म को व हो जाएगा तो बचेगा वत तो तद वत का अर्थ है तद्वान और तत्का अर्थ हुआ वो धर्म घटत्व जैसे घट का धर्म है घटत्व और तद्वत हो जाएगा घटत्वान तो घट उसे तद्वत कहा जाएगा तो तद्वत इस प्रातिपदिक से सप्तमी के एक वचन में गि विभक्ति आई लशे को से ग की संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हुआ तो बचा त तो हल है वो ये में मिल गया तो तद्वती सप्तमी है ये सप्तमी का एक कुछ है ना जैसे मरुत का बनता है मरुति जगत का बनता है जगति और तद्वत का बना तद्वती तो तद्वती का अर्थ हुआ घटत्वान घट में कहो या घट विषय में तत्प्रकारक इसमें भी तत शब्द से लेना धर्म को तद्वत में जिस धर्म को लिया जा रहा था उसी धर्म को तत्शब्द से लिया जाएगा तत्प्रकारक में और तत्प्रकारक में है बहुरी समास तत् यानी घटत्व है प्रकार जिसका उसे कहा जाएगा घटत्व प्रकारक और प्रकार शब्द का अर्थ है विशेषण तत्प्रकारक में प्रकार शब्द का अर्थ निकलेगा विशेषण तो तत्प्रकारक शब्द का अर्थ निकला तद विशेषणक तद विशेषणक तो तद्वती तत्प्रकारक तद यानी विशेषण प्रकारक जो अनुभव अने घटत्व विशेषणक अनुभव घट और ये तद्वती में सप्तमी विशेष्य अर्थ में है तो इसलिए सप्तमी को हटा करके उसका अर्थ रखेंगे तद्वत विशेष्य ई को।, को हटा देंगे ना और ई का जो अर्थ है हमारा वो क्या अर्थ है विशेष्य तो तद तदवत विशेष्य ये तद्वती का अर्थ निकलेगा तदवत विशेष्यक और तत्प्रकारक तद तो तद्वत विशेष्य तत्प्रकारक तद जो अनुभव उसे कहा जाता है यथार्थ अनुभव तो उसे कहा जाएगा यथार्थ अनुभव का मतलब घट को देख करके होने वाला जो एक विशिष्ट अनुभव है जिसमें घट विशेष्य हो और घटत्व विशेषण हो ऐसा अनुभव घटत्व विशिष्ट घट का अनुभव वह यथार्थ अनुभव है घटत्व विशिष्ट घट को देखा और घटत्व विशिष्ट अयं घट ये ज्ञान हुआ तो इसे यथार्थ ज्ञान कहा जाएगा रज्जुत्व धर्म से विशिष्ट रज्जु को देख करके स्पष्ट प्रकाश में रज्जुत्व का ज्ञान हुआ उसे कहा जाएगा विशिष्ट यथार्थ ज्ञान तो विशिष्ट में दो अंश होते हैं ऐसे तीन अंश हुआ करते हैं एक तो विशेषण अंश एक विशेष अंश और उन दोनों का संबंध आपस में तो घट है तो घट में एक है विशेष्य एक है विशेषण विशेषण कौन है घटत्व और विशेष्य है घट विशेष्य कहा जाएगा घट को विशेषण कहा जाएगा घटत्व को तो घट घट को देख करके यदि ये, ये ज्ञान होता है घटत्व विशिष्ट अयम तो ये ज्ञान है यथार्थ ज्ञान इसमें विशेषण बना ज्ञान में घटत्व और विशेष्य बना घटत्वत घट गट। तो ये यथार्थ ज्ञान हुआ ऐसे मनुष्य को देख करके ये ज्ञान हुआ मनुष्यत्व विशिष्ट अयम तो ये यथार्थ ज्ञान माना जाएगा मनुष्यत्व विशेषणक और मनुष्य प्रकार विशेष्यक ज्ञान वहा प्रकार कहो या विशेषण कहो इन दोनों को पहले बुद्धि में सुनिश्चित करना पर्यायवाचक है विशेषण और प्रकार तो घट मनुष्यत्व विशेषणक कहो या मनुष्यत्व प्रकारक कहो मनुष्यत्व प्रकारक और मनुष्य विशेषक जो ज्ञान वो अन्य पदार्थ होगा ज्ञान अनुभव मनुष्य है प्रकार जिसका उसे कहा जाएगा मनुष्य प्रकारक और मनुष्य है विशेष्य जिसका उसे कहा जाएगा मनुष्य विशेष्यक और मनुष्यत्व है प्रकार यानी विशेषण जिसका जिस अनुभव का उसे कहा जाएगा मनुष्यत्व प्रकारक अनुभव वो अनुभव है यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव उल्टा होता है जहां जो धर्म नहीं है वहां उस धर्म की प्रतीति, उसे कहा जाएगा अयथार्थ अनुभव तो यहां पर तो पहले यथार्थ अनुभव का लक्षण बता रहे हैं कि तदवती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ अनुभव यथार्थानुभव। इसमें तद्वती और तत्प्रकारक में सामान्य रूप से सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि विशेष विशेषण तो अनेक हो जाते हैं ना उन सब को बताने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया उदाहरण तो एक बताया जा रहा है यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम तो रजत को देखा रजत यानी चांदी और चांदी को देखा और ये ज्ञान हुआ कि इदम रजतम् ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है इसे यथार्थ अनुभव कहा जाएगा रजत को देख करके जो रजत का अनुभव हुआ यह है यथार्थ अनुभव तो रजते इदम् रजतम् इति ज्ञानम यथार्थ अनुभव होगा ये इसे कहा जाएगा जो इदम पदार्थ है सामने वाला इसमें रजतत्व धर्म है विशेषण प्रकार तो रजतत्व प्रकारक और रजत विशेषक ज्ञान है इसलिए इसे कहा गया यथार्थ अनुभव इदम रजतम इसमें से प्रकार को निकालने के लिए रजत शब्द से तो प्रत्यय जोड़ करके वो प्रकार हो जाएगा विशेषण निकलेगा वो धर्म निकलेगा जो तद्वती तत्प्रकारक तद में तद शब्द का अर्थ है धर्म उसके लिए रजत शब्द के साथ तो प्रत्यय को जोड़ दो तो इदम रजतम इसमें से शब्द का अर्थ वो तो वह प्रकार कौन होगा रजतत्व और तदवत शब्द से किसको कहा जाएगा रजतत्वान को तो रजतत्ववान कौन है रजत सामने वाला पदार्थ इदम पदार्थ वो रजतत्ववान है इसलिए उसे कहा जाएगा रजतत्व विशेषक और रजतत्व रजतत्ववान रजत रज विशेषक और रजतत्व प्रकारक वत शब्द जोड़ने से रजतत्व वत और रजतत्व इन दोनों में थोड़ा अंतर है ना रजतत्व तो है वो धर्म विशेषण और उसी रजतत्व रूप विशेषण के साथ मतु प्रत्यय को जोड़ दो तो रजतत्व वत ये विशेष्य को बताएगा रजतत्ववत का अर्थ निकलेगा विशेष्य रजत इदम पदार्थ जो सामने हैं वो रजतत्ववत है और ये है आपका रजतत्व रजतत्व विशेषण है उसे प्रकार कहा जाएगा तो रजत को देख करके इदम रजतम ये जो अनुभव हो रहा है इस अनुभव को कहा जाएगा यथार्थ अनुभव इसलिए कि यह रजतत्व प्रकारक हैं और रजतत्ववत विशेष्यक है रजतत्ववत यानी स्वयं रजत विशेष्यक है और रजतत्व विशेषण है।, रजत रजत है।, रजत तो है उसमें उसे कहा गया यथार्थ अनुभव ये उदाहरण हुआ एक ऐसे जितने भी यथार्थ ज्ञान होंगे ना उन सब में ये तद्वती तत्प्रकार तद को अनुभव यथार्थ अनुभव ये यथार्थ अनुभव का लक्षण घटेगा और इसी यथार्थ अनुभव का दूसरा नाम है प्रमा इसलिए कहते हैं सा एव प्रमा इति तो यहां उदाहरण तो दिया इदम रजतम का ऐसे और भी दस बीस उदाहरण स्वयं लेकर के घटा सकते हैं ना अयम गौ ये एक अनुभव हो रहा है अयम गौ तो इसमें इसको घटाना होगा ये यथार्थ अनुभव का लक्षण तो कैसे घटाएंगे गौ गौ को देख करके अयम गौ ये ज्ञान हो रहा है तो उसमें प्रकार शब्द से किसको पकड़ा जाएगा जैसे इदम रजतम में प्रकार शब्द से पकड़ा गया रजत में रहने वाले धर्म रजत रजतत्व को अयम गौ गोत्व, गोत्व, गो शब्द का प्रथमा एक वचन गौह बनता है और प्रातिपदिक है गो उसके साथ तो जोड़ करके गोत्व बन जाएगा वो हो जाएगा तत्शब्द का अर्थ और वो हैं गोत्व हैं प्रकार जिस अनुभव का ऐसा अनुभव है अयम गौ ये अनुभव यानी जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में विशेषण कौन है प्रकार कौन है तो गोत्व प्रकार है और ये हैं विशेष हैं वत हैं गोत्वती है, गौ वो वो कौन है गौ ही है गोतवान गो वो हैं तद्वत वो है तो गो विशेषक गौतोवत कहो या गो कहो तो गोतोवत गो विशेषक और गोत्व प्रकारक अनुभव अयम गौ इस अनुभव को कहा जाएगा गोत्वध विशेषक और गोत्तो प्रकारक अनुभव ये यथार्थ अनुभव है अयम अश्व ये अश्व को देख करके अनुभव हो रहा है अयम अश्व तो इसमें तत्शब्द से किसको पकड़ा जाएगा लक्षण घटाना होगा तद्वती तत्प्रकारों को अनुभवो यथार्थ अनुभव घोड़े को देखा हश्वत्व हाँ, हश्वत्व हाँ, हे हाँ, एक तो जोड़ना है विशेष्य के वाचक शब्द के साथ तो जोड़ने से वो प्रकार निकलता है विशेषण हो जाता है तो अयम अश्व यहाँ पर ये यथार्थ अनुभव का लक्षण घटाना है तो कहा जाएगा यह अनुभव अश्वत्व प्रकारक है और वत अश्व विशेष्यक हैं इसलिए यथार्थ हैं अश्व को देख करके अश्व का अनुभव हो रहा है वह अश्वत्व प्रकारक अश्व विशेषक होने से यथार्थ अनुभव है इसे ही दूसरे शब्द से कहना होगा तो प्रमा कहा जाएगा प्रमा। ये प्रमा है हा ये यथार्थ अनुभव कहो या प्रमा को ऐसे देवदत्त को देखा और अयम देवदत्त ये ज्ञान हुआ इसमें शब्द से किसको पकड़ा जाएगा देवदत्तत्व देवदत्तत्व प्रकारक और देवदत्त विशेष्यक ये ज्ञान है तो ये यथार्थ ज्ञान है देवदत्त प्रकारक देवदत्त देवदत्तत्व प्रकारक देवदत्त विशेष्यक ज्ञान ये प्रमा है तो इस प्रकार ये उदाहरण स्वयं एक ग्रंथकार तो एक दो उदाहरण बताते हैं अध्यापक और उसमें दो चार बढ़ा करके बता देंगे लेकिन ऐसे तो कई पदार्थ हैं ना संसार में उन सब पदार्थों का उदाहरण बताना ग्रंथ में लिखना भी संभव नहीं बताना भी संभव नहीं है ये सूत्र है एक प्रकार से यथार्थ अनुभव का लक्षण है जिस जिस अनुभव में ये घटेगा उसे प्रमा कहा जाएगा तार्किकों के मत में यह प्रमा ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है उस वस्तु में रहने वाले धर्म से युक्त वस्तु का ज्ञान वो है यथार्थ ज्ञान अनुभव विशेष है अनुमिति अनुमान तो प्रमाण है और अनुमिति अनुमान प्रमाण से होने वाला ज्ञान है अनुमिति प्रमा, उसे कहा जाएगा एक अनुभव विशेष यथार्थ अनुभव के आगे चार प्रकार बताए जाएंगे उन चार प्रकारों में एक प्रकार विशेष है अनुमिति और उसका साधन है अनुमान अनुमिति नामक अनुभव के साधन को अनुमान कहते हैं हाँ देते उदय करके अपना कुछ लक्षण देख करके अंदाज लगा लेता है तो तद्वती तत्कार यथारजते यथार इति ज्ञान ये यथाथुभ है और सा प्रमा इति उच्यते उसे ही प्रमा कहा जाता है सव प्रमा इति उच्य सा यथाथव उसी को ही प्रमा भी कहा जाता है आगे हैं यथार्थ अनुभव के आगे प्रकार बताने से पहले प्रकार बताएं कि नहीं हाँ हाँ वो आगे आ रहा है उससे पहले अयथार्थ अनुभव का लक्षण बता रहे हैं यथार्थ अनुभव का लक्षण हुआ अयथार्थ अनुभव का लक्षण अब बताएंगे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ किस्में कौन कहता कता हाँ, वो तो ये कहा कि दुर्लभम दुर्लभ त्रयमेत देवानुग्रहेतुक मनुष्य मुमुक्षु तो ये है तार्किक शास्त्र में मनुष्यत्व है मनुष्यत्व जाति वो मनुष्य पिंड मात्र में रहेगी और विवेक चुड़ामी में ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होने वाला मनुष्यत्व वो बताया गया है शास्त्रीय मनुष्य का जो स्वभाव हाँ, हाँ शास्त्रीय मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वभाव बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर होने मात्र से स्वभाव नहीं होगा स्वभाव ये बुद्धि का धर्म है वो बुद्धि के धर्म को वहाँ मनुष्यत्व शब्द से लिया जा रहा है वो कौन सा तो मत्वा कर्मणि सेवते यह स मनुष्य शास्त्रानुसार जो कर्तव्या कर्तव्य का निर्धारण करके शास्त्र विहित ही, तो ही करता है शास्त्र निषिद्ध को छोड़ता है वह मनुष्य है उसमें मनुष्यत्व है उसे कहा जाएगा इस आचरण का नाम मनुष्यत्व है जो शास्त्र विहित आचरण में ही लगा हुआ है शास्त्र निषिद्ध आचरण दुराचार को छोड़ रहा है दुराचार जिसने छोड़ दिया और सदाचार को ही अपनाया हुआ वो है वो सदाचार मनुष्यत्व है वो दुर्लभ है ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है विवेक चूड़ामणि का मनुष्यत्व वो है और यह मनुष्यत्व एक जाति है जिसे द्रव्यादि सात पदार्थों में सामान्य नाम का चौथा पदार्थ कहा गया वह जाति दुराचारी मनुष्य में भी रहेगी मनुष्यत्व तो जाति सदाचारी मनुष्य में भी रहेगी तो मनुष्यत्व तो जाति मान जो पिंड है उसे मनुष्य कहा जाता है और शंकराचार्य जी मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता जिसके कारण है वो सदाचार के कारण उस सदाचार को मनुष्यत्व तो कह रहे हैं तो उसका भी रहता है उनका भी हाँ, मनुष्य का भी तो मनुष्य तो जाति यहाँ विशेषण शब्द से जाति को लेना जाति को हाँ, और बाकी वो जो सदाचार हैं वो तो कभी किसी में रहता किसी में नहीं रहता वो अलग बात वो अलग बात गायों में भी जो सीधी साधी गाय होती है उसे तो कहते हैं ये गौ है और शैतान करती है तो कहते हैं ये तो शैतान तो है ज़्यादा पास में पहुंचने पर आ, मारती हैं डराती हैं ये होता है कि नहीं होता है तो वो उनका स्वभाव है हाँ हाँ हाँ हाँ तो स्वभाव वो तो स्वभाव है उनका धर्म स्वभाव तो विपरीत होता है सब किसी में अच्छा स्वभाव होता है किसी में बुरा होता है वो पशुओं में भी देखने को मिलता है कुछ अच्छे पशु हैं कुछ बुरे पशु हैं हाँ? तो ये तद्वती तत्प्रकारों को अनुभव यथार्थ अनुभव और यथा रजते इदम रजतमित ज्ञान सायव प्रमा उच्यते। अब अयथार्थ अनुभव का लक्षण बताते हैं अनुभव के दो भेद के थे न यथार्थ अयथार्थ अब अयथार्थ अनुभव के विषय में आ रहा है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं